प्रथम विभाग पूर्वी विभाग द्वितीय लहरी साधन भक्ति उसके अंतर्गत वैधि भक्ति उसके चौसठ अंग की चर्चा चल रही है चौसठ जो अंग है ऐसे तो लाखों लाखों अंग हैं उसमें से चौसठ मुख्य अंग रूप को वर्णन करते हैं तो हर एक एक अंग की चर्चा चल रही है उसमें से हमने कल अंत में पच्चीसवा अंग किया दंडवत नदी मतलब धनवत प्रणाम करना भगवान के अबिक्र को इस विषय को कल समाप्त किया आज आगे बढ़ेंगे 26वें नंबर से अभ्युत्थानम जब भगवान सामने आते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाना अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय करनामी शिवरोस्थापक चर् के द्वारा ज्ञाजन शाक चक्षुर यस्म श्रीकुदे नम श्रीचैतन्यमीष्टम स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम वंदेहम श्रीगुरा श्रीवतपरकमल श्रीगुरो नैशवांश्रीरूपमं साग्रजा सागर रघुनाथचैतन्यं श्रीराधापादान सागन लिता श्री विशाखान्विता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिंद्रीअत गाधर श्रीवासादि गौद भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम का पारायण करेंगे प्रथम प्राथमिक दस सबसे महत्वपूर्ण अंक एक प्राथमिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना दो गुरु द्वारा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 दस पवित्र वृक्षो यथा वटवृक्ष इत्यादि की पूजा करना इसके अतिरिक्त अन्य दस मुख्य अंग है ग्यारह भक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग करना बारह भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना तेरह बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक आग्रह न दिखाना चौदह ना तो अधिक पुस्तकें पढ़ना न ही श्रीमद भागवत या भगवदगीता श्रीमद भागवत या भगवत गीता पढ़कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा विकसित करना पंद्रह सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना सोलह क्षति होने पर ना तो शोक प्रकट करना न ही लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना सत्रह देवताओं का अनादर न करना 18. किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना 19. भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर और के पूजन में विविध अपराधों से बचना इसके ऊपर पूरे पूरे कर दिया है बीस भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना इसके अलावा अन्य चालीस मुख्य अंग है एक इकतालीस इक्कीस शरीर पर तिलक धारण करना बाईस ऐसे तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्णा लिखा जा सकता है तेईस अर्चा विग्रह तथा तो गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करना और उन्हें अपने शरीर पर धारण करना चौबीस अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना पच्चीस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 विष्णु मंदिर में जाना उन्तीस मंदिर की कम से कम तीन परिक्रमाएं करना 30. मंदिर में अर्थविग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए 31. अर्थ विग्रहों की स्वयं सेवा करना 32. गायन करना 33. संकीर्तन करना 34. कीर्तन जप करना 35. प्रार्थना करना छत्तीस प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करना सैतीस महाप्रसाद को ग्रहण करना 38, पान करना, विग्रह पर अर्पित धूप तथा चरणाम को सुधना चालीस अर्थ विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करना इकतालीस अर्थ विग्रह का भक्तिपूर्वक दर्शन करना बयालीस समय समय पर आरती करना तैतालीस श्रीमद भागवत भगवदगीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करना चवालीस अर्थ विग्रह के अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करना पैतालीस अर्थ विग्रह का स्मरण करना छियालीस अर्थ विग्रह का ध्यान करना सैतालीस स्वेच्छा से कुछ सेवा करना अड़तालीस भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करना अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करना पचास अपनी मन पसंद वस्तु या भोजन या वस्त्र भेंट करना इक्यावन कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलना और हर प्रयास करना बावन हर हालत में शरणागत बने रहना त्रेपन तुलसी के पौधे को सींचना चौपन नियमित रूप से रूप से श्रीमद भगवद गीता तथा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 पर्दा विग्रह के लिए जो कुछ भी करना वह सावधानी से तथा पूर्वक करना भक्तों के बीच में ही भागवत पढ़ने का आस्वादन उठाना बाहरी लोगों के बीच में बासठ अधिक बड़े बड़े भक्तों की संगति करना तिरसठ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चौसठ मथुरा की मथुरा मंडल में वास करना तो ये हो गए चौसठ तो और उनमें से पांच प्रदान की संगति संकीर्तन तथा मथुरावास अभी हम आगे बढ़ेंगे यथा ब्रह्मांडे जो भगवान समक्षाते हैं तो खड़े हो जाना इनको स्वागत करने के लिए जनार्दनं प्रेक्ष्य समयादन अच्त्थान नर कुछ ब्रह्मा ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा उत्सव को दर्शन करता है और फिर भगवान की आगवानी या स्वागत करता है उसके स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाता है वह अपने शरीर में समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है तो भगवान जब आते हैं विहार में विहार में रथ यात्रा में इत्यादि जब भी भगवान हमको समक्ष दिखे तो तुरंत बैठे नहीं रहना है खड़े हो जाना है कोई बैठा नहीं रहे वो बैठा रहना अपराध हो जाता है खड़े होते हैं तो सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं ऐसा आप उड़पी में जाएंगे श्रीलंगम में जाएंगे तो आए दिन वहां पे भगवान विहार के लिए बाहर आते हैं और जब बाहर आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं उसके पीछे पीछे जाते हैं ये आएगा आगे ये सब आएगा के करके उसे इसके बाद बाद करके इसके वाला पॉइंट पीछे पीछे जाना तो उस समय केवल अपने घर में बैठे रहना यह अपराध गिना जाता है इसलिए सामान्य रूप से जो लोग बहुत भक्तिमय नहीं होते थे ज्यादा भौतिकतावादी होते थे तो वो लोग मंदिर के पास रहना पसंद नहीं करते थे वो नहीं रहते थे उधर क्योंकि तो क्या होता है मंदिर के पास फिर भगवान बाहर आएंगे तो खड़ा होना पड़ेगा बार बार खड़ा होना पड़ेगा पीछे जाना पड़ेगा अपने समय उसमें देना पड़ेगा चाहे कि नहीं चाहे अन्यथा पाप लगता है तो इसलिए लोग इसलिए भी मंदिर के पास नहीं रह करके कहीं और रहने चले जाते हैं ऐसा भी होता है जो तो ज्यादा भौतिकतावादी होता तो।, तो हमारे यहाँ पे भगवान बिहार के लिए बाहर आते हैं समय समय पर उत्सव पर तो उस समय हमको अपना कार्य करते हुए घर में घुसे नहीं रहना है घर में बाहर आना है जब भगवान बाहर आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना है उनको अवकार देना है इस तरह से बहुत आवश्यक है अंग है ये भक्ति का उस समय सोते नहीं रहे अंदर सोते रहे या कुछ अपना काम कर रहे हैं इवन मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भगवद गीता भागवत हम घर में बैठ करके जब भगवान बाहर आते हैं तो खड़ा हो जाना चाहिए से अनादर होगा अन्य था फिर आगे सत्ताईसवांग अर्च, सत्ताई अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना अनुव्रत अनुव्रज्ञा अनुव्रज्ञा मतलब अनुव्रज व्रजन करना यथा भविष्य उत्तरे रथे न सह गति गतः गृष्ठ विष्णु साम सर्वे भवन्ति स्वपदापावपादय श्वपदा, स्वपदादय श्वप, भविष्य पुराण में ऐसा ही कथन मिलता है जिसमें कहा गया है यदि रथयात्रा के समय जब अर्थविग्रह आगे से या पीछे से जा रहे हों, तो यदि निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है तो वह निश्चय ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा भगवान जब आते हैं तो अग्रतः पृष्ठग्रत पृष्ठत अग्रत दोनों है पार्श्वतः पृष्ठतः अग्रतः आगे से पीछे से कहीं से भी यदि आ रहे हैं भगवान आगे से आ रहे हैं तो स्वागत करना है और जब चले जाएं जब हम उनके पीछे हो जाए तब उनके पीछे पीछे चलना है ऐसे तो ऐसा जो करता है नियमित रूप से कभी चूकता नहीं इसका तो वो चाहे चांडाल भी क्यों नहीं होता वो विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है अर्थात भगवत धाम जाता इसलिए ध्यान रखना एक ही वस्तु एक ही प्रकार की वस्तु है यह सब भगवान जब बाहर निकलते तब यह सब करना चाहिए तीसरा विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा करना तो शिल्प रुपात लिखते हैं पीछे जो चौसठ चौसठ अंगों की जो जो सूची थी उसमें ये वाला जो है कि शोभा यात्रा के पीछे पीछे चलना तो इस में थोड़ा विस्तार बताते हैं यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषता या प्रथा है कि प्रमुख अर्थ तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं किन्तु छोटे छोटे अर्च के समूह को ल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है जिसमें अर्धविग्रह को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहसन पर बैठाया बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता जाना जाता है इस तरह अर्थ सड़क पर बाहर निकल पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है जब अर्जा विग्रह बाहर निकलते हैं तो मंदिर के सेवक उनके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है बात यह है कि अर्चा विग्रह को समुचे संस्थान का स्वामी माना जाता है और मंदिर के तो आज भी इसका पालन होता है इसीलिए यह कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले क्यूँकि भगवान स्वयं स्वामी है हमारे यहाँ सबके हमारे गांव के भी भगवान स्वामी तो स्वामी राउंड में निकलते हैं को, सब ठीक चल रहा है ना हमारे राज्य में सब ठीक चल रहा है तो जब राजा आते तो कैसे हम सब खड़े हो जाते हैं तो उस प्रकार से खड़े होना है उनके पीछे जाना है कैसे और उनको सब ब्योरा देते हैं कैसे आगे विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा थाने थानम तीर्थम, चास्य, तत्र तीर्थे गृह चास्त्री गुराण संसार मनुकांता श्लाघ्यौनौ जौहरेस्तीगा पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं वे वास्तव में धन्य है ऐसे यात्रा कार्यों से वे भव मरुस्थल को पार कर जाता है जाते हैं हरि भक्ति हरिभक्ति में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने के लाभों का वर्णन आया है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं वृंदावन मथुरा तथा द्वारका में यह प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। हरि भक्ति हरिभक्ति का कथन है जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्च का दर्शन करते करने जाते हैं वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदी ग्रह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं बद्धात्मा जन्म के समय माता के गर्भ में रहने के कष्ट को भूल जाता है किंतु यह अत्यंत पीड़ा दायक तथा भयजनक होता है इस भौतिक दशा से बचने के लिए ही मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है तभी वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद प्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है तो विष्णु मंदिर जाना है स्थान है गति ही। अरे हे तीर्थ गामिन इसलिए मंदिर नियमित जाना तो हम हम देख सकते हैं यहाँ पे तो हमको कितने अलग अलग अवसर प्राप्त हुए यहाँ पे रोज लोग मंदिर आते हैं, कम से कम एक बार तो आते ही हैं शायद मेरा जैसा कोई अभागा होगा जो पूरे दिन में भी नहीं आता है कभी कई बार का तो। लेकिन आप सब लोग तो इतने अभागे नहीं है तो आपको कम से कम एक बार तो मंदिर में आते ही है बच्चे भी बड़े भी हर एक व्यक्ति तो ये नियमित रूप से करते रहिए इसको छोड़िए मत क्योंकि हमको लगता है तो छोटी छोटी बच्चे मंदिर जाना है यार रोज जाते हैं ना कहा लेकिन ये छोटी छोटी बातें सब एक एक एक-एक बात हमको भगवत धाम ले जाने वाली है सब करते रहे अच्छे से उसको छोड़ना नहीं है उत्साह धैर्या निश्चया तब कर्म कर्म उत्साह से धैर्य से और निश्चय से ये सब वस्तु को करता रहना है भक्ति आसान है बता देना। भक्ति सरल है ये इतनी सरल है मंदिर जाओ रोज आपको नहीं कह रहे कि बहुत बढ़िया चेतना में जाना है इस प्रकार की भी चेतना है मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करो धीरे धीरे धीरे धीरे वो सब शुद्ध होगा इसी इस तरह से भक्ति काफी सरल है लेकिन हम यदि वो सरल भक्ति को चूक जाते हैं नहीं करते हैं तो नुकसान हो जाता है तो सरल है तो मौका उठा लेना चाहिए लाभ उठा लेना चाहिए करते रहना चाहिए उसको फिर अगला है विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना था त्र महीते हरिभक्तिद्रमा की बात विष्णु प्रदक्षिणीकुवर्तवते वर्तते तस्र्नावर्त भवे जो विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा करता है तो उसका पुनर्जन्म वापस नहीं। जो प्रदक्षिणा करता है तो न आवर्तते पुनः इधर नहीं आवर आवर्तित होता है हरिभक्ति सूर्योदय में कहा गया है जो व्यक्ति विष्णु के अर्थ विग्रह की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है तो उधर चक्कर लगाते हैं और इधर चक्कर छूटते हैं ये ये श्लोक का अलंकार है श्लोक में इस अलंकार से बताया कि विष्णु की विष्णु का चक्कर लगाने से भव का चक्कर भव के चक्कर से छूट जाते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं विष्णु की परिक्रमा करना वहां पर हम चक्कर घूम रहे हैं तो वो वास्तव में हम भावबंधन का चक्कर खोल रहे होता है ना कभी मान लो ये थामले से रस्सी लिपट गई है चक्कर हो गई है तो उसको आप लेकर के उल्टा घूमोगे, तो खुल जाएगी जैसे तो ही हमारा भवबंधन हो गया विष्णु की परिक्रमा नहीं करने, इनका सेवा नहीं करने से तो भवबंधन का चक्कर खोलना है वो चक्कर में इसलिए वो चक्कर खोलना है तो उल्टा चक्कर चलना है विष्णु की परिक्रमा करनी तो ये अलंकारी है श्लोक का एक चक्कर लगाओ तो दूसरा चक्कर खुल जाता है बद्धात्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है इसका विवरण इसका निवारण मंदिर में अर्चा विग्रह की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाता है तो हम लोग घूम रहे हैं जन्म मृत्यु जराव पुनर्जन्म के चक्कर में फे हुए हैं और इसमें जो भी दुख आते हैं उसको हम वास्तविक दुख समझते हैं जैसे अभी कोरोना भी चल रहे हैं जो भी दुख चल रहा है कोरोना चल रहा है लोग मर रहे हैं रोज के चार लाख केस हो रहे हैं चार हजार लोग रोज के मर रहे हैं चाइना ने छोड़ दिया होगा उसमें तो कुछ नहीं है इसलिए पूरी दुनिया को बर्बाद करने तुला है ना खासकर भारत के ऊपर हमला करते हैं इत्यादि इत्यादि है। देखो हमको कितना दुख हो रहा है वो हमको वास्तविक दुख लगते हैं लेकिन उन सब सबकी जड़ भगवान को भूलना है क्योंकि भौतिक शरीर इन सब सबकी जड़ क्या है भौतिक शरीर प्राप्त किया है जन्म प्राप्त किया है तो मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी तीनों रूपी दुख मिलेंगे और जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक जन्म वापस मिलेगा मृत्यु के बाद जन्म मृत्य जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु प्राप्त करता है उसका जन्म निश्चित है तो जन्म से मृत्यु मृत्यु से जन्म जन्म से मृत्यु मृत्यु से जन्म जन्म से मृत्यु मृत्यु से जन्म चक्कर हो गया और उसके अंतर्गत कोई बुढ़ाप और भी तो उसमें तो फसे रहेंगे लेकिन यदि विष्णु मंदिर की परिक्रमा करते हैं विष्णु भक्ति करते हैं तो पुनर्जन्म ही नहीं होगा मामू पृथ्वी तो कौन तेर पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे पास आने पर पुनर्जन्म नहीं होता है तो जब पुनर्जन्म नहीं हुआ तो बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु भी नहीं होगी तो ये सरलतन निवारण है इस वस्तु का इसलिए हजार दुख हो उसकी चिंता नहीं करते विष्णु भक्ति करनी चाहिए क्योंकि ये सभी दुखों का निवारण यही है जड़ जड़ से निवारण है अभी जो आ रहा है उस दुख का निवारण करेंगे तो कोई दूसरा दुख आएगा उसके बाद कोई तीसरा दुख आएगा क्योंकि शरीर हमने लिया हुआ है तो दुख तो आएंगे इसलिए तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसकी जड़ के ऊपर वार करता है वो शरीर क्यों लिया मैंने उसी को निवारण कर दे तो वापस शरीर लेना ही नहीं पड़े तो बाकी कोई भी दुख नहीं आएगा तो ये बुद्धिमान व्यक्ति की बात है इसलिए शरीर के पीछे नहीं उसका जो जड़ है जन्म मृत्यु जरा जी की उसको काटना चाहिए ये विष्णु मंदिर की परिक्रमा करने से विष्णु परिक्रमा करने से सरलता से मिलता है हर एक वस्तु से मिलना है आगे। भारत में वर्षा ऋतु के चार महीने होते हैं जिसमें चतुर्मा के उत्सव मनाया जाता है जिसका शुभारंभ श्रावण मास से होता है इन चार महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके कृष्ण भवन अमृत का प्रचार प्रसार करने वाले साधु पुरुष सामान्यतः किसी एक स्थान पर विशेषतया किसी तीर्थ स्थान में जाकर रुक जाते हैं इस अवधि में कुछ विशेष विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करना होता है पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम चार बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया हो गया समझा जाता है जहां से होकर गंगा नदी बहती है और चतुर्मास्य के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीखर प्राप्त हो जाता है कांज चतुर्मास्य महात्म्य चतुर्वरम भ्रमिधि जगत सर्व चराचरम क्रांतम भवती विप्राग्र तीर्थ गवार भ्रमिधि चार बार जो विष्णु की परिक्रमा करते हैं उनके द्वारा जगत सर्वम चरा पूरा जो जगत है पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी परिक्रमा हो गई उनके द्वारा क्रांतम चराचरम क्रांतम भवति विप्राग्रिय तथा तीर्थ कम और जो सब अलग अलग तीर्थ स्थान है उन सबको भी उन्होंने दर्शन कर लिया और जहां से गंगा इत्यादि सब नदी भी बहती हैं, तो वो सब जगह पे जाने की जो अगर केवल चार बार वस्तु की परंपरा में विष्णु की परंपरा करने से परिक्रमा करने से हो जाता है तो ये महात्म्य है विष्णु परिक्रमा का विष्णु परिक्रमा भी करनी चाहिए अभी हमारा नया मंदिर बन रहा है उसमें परिक्रमाप्रथ होगा अभी तक तो यहाँ तो पर तो परिक्रमाप्रथ कठिन था हम्म ऐसे करके उधर से आना पड़े नए मंदिर में परिक्रमा पथ है और बड़ा भी है तो इसका पूरा लाभ उठाइए और विष्णु मंदिर की परिक्रमा कीजिए बार बार चार बार ही नहीं पूरे में केवल चार बार करके बोलेंगे कि हमने तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली तो यहाँ पे अर्थ यह नहीं है अर्थ यह है कि चार बार में यदि इतना हो जाता है बार बार करने से तो क्या होगा हम चार बार करके बैठ नहीं जाए एक एक वस्तु के बहुत महात्म है यहाँ पर तो रूप गोस्वामी केवल एक एक दो दो श्लोक दे रहे हैं इन एक, एक वस्तु के पांच पांच छह से सात सात प्रमाण और कभी कभी तो इससे काफी ज्यादा प्रमाण भक्ति विलास में हर एक वस्तु के प्राप्त होते अर्चना अथा अच्छा अर्चनम शुद्धि शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वक अर्चन चूपचाराणाम मंत्रेण अर्चना अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करना इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है इसे संपादित करने से हमारा जो विचार है कि हम शरीर नहीं आत्मा है वो धीरे धीरे बलिष्ठ बनता है वो उसमें हमारा हमारी निष्ठा बढ़ती है और चरित्र का पूजन करने से। भागवत दस इक्यासी उन्नीस में यह बताया गया है कि इस प्रकार कृष्ण के के मित्र सुदामा एक ब्राह्मण घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे कृष्ण की पूजा करना करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्या मुक्ति ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठ इस जगत के सारे ऐश्वर्या तथा तो योग शक्ति प्राप्त कर सकता है यथा दशमे स्वर्गवर्गुसा रुविपा सर्वा सिर स्वर्ग स्वर्ग मुक्ति संपदा, ये सब सब जगह रसातल में में स्वर्ग स्वर्ग पृथ्वी पर भी सब संपदा सब जो है वो प्राप्त हो सकता है। का भूलोक का, का रसातल का और अपोवर्ग का सब प्रकार के जो ऐश्वर्य वो प्राप्त हो सकता है सब प्रकार की सीधी पर सिद्धि प्राप्त होती है कि जो मूलम चरणार्जनम जिनकी जो उनके चरणों की अर्चना करते हैं विष्णु के चरणों की अर्चना करते हैं। उनके उनको जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप में कहे थे वे इस प्रकार हैं श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वह किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा गए जब सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से मना कर दिया किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सु किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण की श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए तो उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत सी स्वादिष्ट थालिया ले ली और वे श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गई। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है से प्रकार से। श्री विष्णु ये तो प्रकुर ना भूई ते शाश्वत विष्णु आनंदम पदम पदम् इस में, इस इस में जगत में इस भूलोक में जो नर श्री विष्णु का अर्चन करते हैं प्रक्रवी श्री विष्णु अर्चनम तो ते यान्ति शाश्वतम विष्णु आनंदम पदम परमं पदम तो वो विष्णु के शाश्वत सच्चित आनंद परम पद को प्राप्त करते हैं उनके धाम जाते हैं अर्चन के विषय में बताया अर्चन का विषय बहुत बड़ा है यहाँ पे केवल रूप गोस्वामी इतना कह करके छोड़ रहे हैं? लेकिन यह बहुत बहुत विस्तृत विषय है हरिभक्ति विलास में कुछ विस्तार में चर्चा हुआ है और विस्तार में इन चीजों के लिए अलग से पुस्तकें भी लिखी जाती हैं। पंचरात्र शास्त्र पूरे अर्चन केंद्रित है और ये जो अंग है एक अर्चन वो हमारी हरेक इंद्रियों को अच्छे से भगवान की सेवा में लगाता है ये जो बात आती है कि ऋषि ऋषिकेरण ऋषि के सेवनम भक्तिमा भक्ति, भक्ति रुच्यते। तो इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर जो कार्य किया जाता है उसको भक्ति कहते हैं तो उसमें मुख्य रूप से जो अर्चन विधि है वो हरेक जो हमारा हमारी इंद्रिया हरेक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकता है इसलिए अर्चन विधि का विशेष महत्व है हरेक इंद्रियों को सेवा में लगाने के लिए इसमें आप देखेंगे तो पांचों कर्म इंद्रिया और पांचों ज्ञान इंद्रिया सेवा में लगती है आंखें सेवा में लगती है भगवान का अभिषेक करना है उनका अलंकार करना है तो इसमें आंखे बहुत आवश्यक है बिना ये नहीं हो सकता है और सौंदर्य देखना है और वो बढ़ाना है अलग अलग प्रकार से तो आंखों को सुंदर वस्तुएं देखने के प्रति हमेशा आकर्षण रहता है तो वो जो आकर्षण है भगवान को सुंदर बनाने में लगा इस तरह से हमारा आंख का ध्यान हमेशा भगवान की तरफ रहता है उनका चिंतन चलता है ये आंख लगते गई भगवान की सेवा में कान लगते हैं स्तुति गान सुनने में उनका कीर्तन सुनने में ये सब सुनने में कान लगते हैं, मंत्र बोलते हैं तो उसमें वाणी की वाक शक्ति भी लगती है और उसको सुनना भी होता है तो इस प्रकार से कान लग गए वाक शक्ति लग गई फिर नाक भी लगता है सुनी है वस्तुएं भगवान को जो अर्पित हो रही है उनका जो भी निर्मा है उसको सुनना है जिह्वा भी लगती है सेवा में भगवान का जो प्रसाद आता है उसको हम ग्रहण करते हैं और जिह्वा, नाक आँख कान और पांचवी पांछी दो ज्ञानेन्द्रिय तो क्या अच्छा। स्पर्श भी लगता है सेवा में अलग अलग प्रकार से भगवान के लिए जब बिस्तर बिछाते हैं तो नरम है कि नहीं ये फूल कैसे हैं ठीक है कि नहीं कड़क तो नहीं हो गए हैं जो भगवान के लिए भोग भी बनाते उसमें भी ये सब चीजें बहुत कार्य में आती है और पाचो इंद्रिया भी इसी प्रकार से सेवा में लगती हैं कर्म इंद्रियां तो इस तरह से हरेक इंद्रियों को और मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए बहुत ही कारगर साधन है अर्चना बाकी सब विधि में कोई ना कोई इंद्रिया सेवा में लगती है लेकिन कुछ नहीं भी लगती जैसे हम जब करने बैठते हैं तो बोलने की और सुनने की इंद्रिया ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगती है बाकी सब शांत बैठती है इसलिए हम लंबा नहीं कर पाता कि तो सभी इंद्रियों को कहीं ना कहीं चाहिए क्योंकि तो भगवदगीता में भगवान कहते ना एक भी इंद्रियों को छोड़ मत दो नहीं तो पतन का काम कर तो इसलिए उसको सब में लगाना है इसलिए जीव गोस्वामी ने अर्चन विधि जो है उसको कंपलसरी किया हरी नाम से सब कुछ हो जाएगा किंतु हम उस प्रकार से हरी नाम ले नहीं पाते हैं कि बाकी सब इन को कुछ नहीं चाहिए इसलिए तब तक, तक तो हमको कम से कम तब तक, तक तो हमको अर्चन विधि अनिवार्य है हमारे लिए अर्चन में लगना ही पड़ता है लगना ही चाहिए और अच्छे से लगना चाहिए और जब अर्चन में लगते हैं तो सेवा अपराध की बात आती है तो सेवा अपराध नहीं करना चाहिए इत्यादि इससे हमारा से भी दूर होता है इंद्रिया भी भगवान की सेवा लगती तो इसके है इससे अर्चन विधि अति महत्वपूर्ण है अर्चन उसके बाद आता है भगवान की सेवा करना भगवान की सेवा करना अर्चनम फिर परिचर्या परिचर्या आदि तथा तथा परि प्रकीर्णक छत्र अर्चनचर से तो विष्णु रहस्य में यह बताया है जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं तो वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है उपाय बता वस्तुता भारत के मंदिर शाही महलों की तरह लगते हैं वे सामान्य भवन नहीं होते क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं, जिनमें अर्थ विग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है नारदी पुराण में कहा गया है यदि कोई तो निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है नारदी पुराण में मुहूर्तम व मुहूर्तम मुहूर्तारधम मुहूर्तम व मुहूर्तारधम य हरि हरिमंदिरे सी पर स्थान किश्रूषण रहा रता, हा, रता हा, उसका अनुवाद ही क्या इन विषयों की चर्चा हमने ऑलरेडी कर ली है एक ये कर लिया तो भगवत धाम चले जाएंगे, तो जाएंगे। किंतु यदि कपट बुद्धि से होता होता है है तो नहीं उसका फल अन्यथा होता है उसका अलग अलग लोग का विषय में अलग अलग होगा प्रश्न ये है कि ऐसे तो भारत में सौ करोड़ लोग तो मंदिर में जाते ही होंगे तो क्या सब लोग भगवत धाम पहुंच जाएंगे तो मैंने उत्तर दिया कि ये जो सब विषय यहाँ पे महात्म्य में चर्चा हो रहे हैं वो निश्चित रूप से सही हैं यदि हम उसमें कपट बुद्धि नहीं करते तो अभी हमारी बुद्धि में घुसेगा नहीं कि, कि किस प्रकार से हो सकता है लेकिन वो वास्तविकता और ऐसा नहीं है कि जो सौ करोड़ लोग जाते हैं किसी में कपट दुद्धि नहीं आती है जिसमें नहीं है वो जाएंगे भगवतधान जाएंगे उसमें कोई उसमें कोई संशय नहीं है निश्चित रूप से जाएंगे उसमें हम कौन होते हैं रोकने वाले लेकिन हाँ ये एक देख सकते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेने का ये लाभ है दूसरी जगह पे होता नहीं इन भारत भूमि में ऐसे आत्माएं जन्म लेती हैं। ये एक लाभ तो उसी प्रकार से भक्तों के घर में जन्म लेने का लाभ है ऐसे समुदायों में जहाँ पे विष्णु मंदिर को केंद्र में रखकर के सब कुछ होता है वहां पे जन्म लेने का विशेष लाभ है वो जन्म ऐसे ही प्राप्त नहीं होते जन्मो जन्मों के पुण्य कर्म से अर्जित होने पर ऐसे जन्म प्राप्त होते हैं लोके दुर्लभ यदि दी ईदश अथवा योगी नाम अथवा योगी नाम योगीना कुलीमता एक ति दुर्लभतरम लोक जन्म यदि यदी ईद भगवदगीता भगवान कहते हैं तो। इस प्रकार से है तो इसलिए ये निश्चित रूप से सही है अभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम तो इतने ही साधना भक्ति करके मर जाते हैं लोग मंदिर जाकर के पहुंच गए तो इससे विचलित नहीं होना चाहिए भगवान की इच्छा है किसी को भगवता में लेके जाना है तो हमको तो और ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए और हम तो वो कृपा होगी हमको भी लेके जाएंगे तो ये श्लोक में क्या बताया है प्रभुपद ने आखिरी जो लाइन है वो अनुवाद नहीं की है यहाँ पे क्या बताया है मुहूर्तम व मुहूर्तार्धम व्यक्त हरिमंदिर मंदिर है जो मुहूर्त के लिए या आधे मुहूर्त के लिए भी हरि मंदिर में रहता है सयाति याती स्थानम वो परम स्थान को पहुंचता है किमुण रहता रतः? फिर ऐसे लोगों का तो क्या कहना जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं सेवा के लिए श्लोक आया शुश्र शनि रेवा तो करने का महात्म्य यह श्लोक में, में। विष्णु मंदिर में रहने मात्र से वो भी एक मुहूर्त में रहने मात्र से कोई भगवत धाम जा सकता है तो जो लोग विष्णु की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं उनकी तो स्थिति क्या होगी उनका तो क्या कहना ऐसा है श्लोक का पूरा अनुवाद निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज में धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उसमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हों और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा दूसरे शब्दों में एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर्ग प्राप्त कर सकता है उन भक्तों के विषय में तो क्या कहना जो पूर्णतः कृष्ण भावना में भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं तात्पर्य मिलेगा भगवान अनुवाद कीजिए यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि भगवान विष्णु की जो परिचर्या है सेवा है एक राजा की तरह करती है यह विषय महत्वपूर्ण है कि भगवान राजा की तरह हैं, उनकी सेवा राजा की तरह होती है भगवान और गुरु दोनों राजा के पद पे है उनकी सेवा राजा की तरह होती है वैष्णव कल्चर एटिकेट एंड बिहेवियर ये जो पुस्तक आ रही है गुरु महाराज की तो उसमें एक सेक्शन आने वाला है जिसमें एक राजा का स्नान कैसे होता है वो उसमें बताया गया है। जो पूरी स्नान की पद्धति है राजा की वो बताई गई है कि उठने के बाद किस किस प्रकार से स्नान करते हैं कितने लोग होते हैं कौन क्या क्या लेकर क्या आता है क्या क्या सामग्री आती है कैसा उसका कुंड होगा और उसमें किस प्रकार से क्या क्या सामग्री कब कब लगा करके कितने घंटों में स्नान करते हैं विस्तार में उसका विवरण आएगा इसके पीछे ध्येय यह है इसके पीछे अभिप्राय ध्यय यह है कि लोगों को थोड़ा कुछ आइडिया देना कि राजा की सेवा होती क्या है राजा होता क्या है उसको स्नान कराने लिए के लिए भी उसके केवल स्नान कराने के लिए बहुत सारे सेवक होते हैं केवल स्नान कराने के लिए हो सकता है कभी कभी सैकड़ों तो सेवा अर्चा की पूजा कर रहे हैं तो, राजा समझ के करनी है तो हमको समझना है उनकी स्थिति क्या है राजा होता क्या है पहले हमको वो पता चले तब तो उस प्रकार से सेवा कर पाएंगे शिला प्रभुपाद एक बार कई बार ये उदृत करते हैं कि जो आजकल के डेमोक्रेसी वाले लोग हैं तो उनको राजा क्या होते हैं वो पता नहीं पिछले तो प्रोपात करते हैं कि एक बार एक राजा था एक जगह का रोमन एम्पायर का एक कहीं का था एक राजा था तो वो टहलने के लिए निकला दूसरे एक जगह पे सब गए अपने राज्य से बाहर तो उसके अनुयायी सब साथ में थे राजा के तो एक व्यक्ति साइंटिस्ट जैसा था तो उसने एक सिर काटने की एक मशीन बनाई थी और उसके बखान कर रहा था कि ये देखो कितना अच्छे से बलि चढ़ाता है आपको राज्य में कभी किसी को मृत्यु दंड देना हो या ऐसा कुछ करना हो तो सबसे बढ़िया मशीन नहीं बनी तो राजा बोले ये चलती है ना चलती है ना नहीं मैं इसका परीक्षण करना चाहूंगा वो बोले परीक्षण तो कैसे करेंगे यहाँ पे किसी का फिर काटना पड़ेगा ऐसे कैसे परीक्षण होगा नहीं नहीं ऐसे तो परीक्षण होगा राजा बोले चिंता मत करो मेरा आदमी मैं देता हूँ मुझे देखना है कैसे होता है वो आदमी बोला ऐसा कैसे कर सकते हैं तो राजा बोला तुमको पता नहीं राजा क्या होता है राजा बोलता है वो हो जाता है राजा ने अपना एक व्यक्ति दिया वो व्यक्ति भी गया और परीक्षण देखा मतलब राजा राजा होता है वो ऐसा नहीं कि हमसे थोड़ा सा है। तो राजा के होते है। भगवान के कम से कम उतने होते तो राजा क्या है हमको पता चलेगा तब भगवान राजा के साथ ये भी हम अपना संबंध समझ पाते थोड़ा बहुत तभी तो जाकर के भगवान के साथ संबंध समा भी शुरू कर पाएंगे आजकल ऐसे ही कोई बदल ये सब हो रहा है भगवान क्या कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है भगवान कोई हमारे जैसी गलती नहीं है छोटे से या हमसे थोड़े बड़े ऐसा नहीं है। तो कोई भी गाली जा देता है भगवान को ऐसा नहीं होता है भगवान तो राजा से तो करोड़ों करोड़ों राजा जिनके सामने नतमस्तक होते हैं जिनके चरण कमलों की रज के कर्ण से करोड़ करोड़ राजा ऐसे ही मेनटेन होते हैं तो वो कोई छोटा आदमी नहीं उसके उसको महान समझना चाहिए। तो इस हेतु के लिए गुरु महाराज वो एक अध्याय रखे हैं उसमें राजा का स्नान राजा की तरह होती है इस संबंध में श्रीमद भागवत चार इक्कीस इकतीस में राजा पृथ्वी का अपनी प्रजा से एक कथन आता है हे नागरिकों ध्यान रहे कि भगवान हरि ही समस्त पति के वास्तविक मोक्ष दाता हैं बद्धात्माओ के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध है एक बद्धात्मा दूसरे बद्धात्मा का आधार नहीं बन सकता केवल कृष्ण या उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि ही उसका आधार बन सकता है विष्णु के अंगूठे से बहने वाले वाली गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है जहाँ वह बद आत्माओं का उद्धार करता है अतएव ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कर्मों को पाप कृत्यो का समूह एकत्रित कर रखा है तो भी उसकी मुक्ति निश्चित है ये श्रीमद भागवत चार इक्कीस इकतीस में आता है दूसरे शब्दों में अर्चा विग्रह की पूजा में निरत व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पाप समूहों के फलों को कम कम कर सकता है अर्चा यह पूजा विधि पहले ही बदलाई जा चुकी है और मनुष्य को चाहिए कि इन विधि का गंभीरता पूर्वक पालन करें तो पहले जो अर्जन की बात है उसी प्रकार से तो इस प्रकार से सेवा से भी है तो ये था परिचर्या वाला अंग तैतीसवां और हम आगे कल करेंगे छोटे छोटे आएंगे श्रील प्रभुपाद की जय श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री भक्तिर सांधु की जय गौरवान